प्राणों को खर्च करने की बचाने से तरकीब सीख जाए तो भी लाभ होता है लेकिन प्राणों का जो फोर्स है बारह उंगल तक चलता है उस फोर्स को अगर ग्यारह उंगल तक ला दे तो प्रसन्नता पटुता सहजता आदि गुण प्रकट होते हैं अगर दस उंगल की रिधम तक जैसे ये आठ और बारह दस उंगल की रिधम तक उसका फोर्स चले तो न, न पढ़े लिखे शास्त्र उनको एक बार देख ले तो शास्त्र का रहस्य खुल जाएगा वो जो बोलेगा वो शास्त्र की बात बन जाएगी ऐसी योग्यता वाले लोगों को मैं जानता हूं तुमने भी ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जय राम जी की स्कूली विद्या नहीं के बराबर तीन दर्जे दो दर्जे दो क्लास पढ़े हुए तीन क्लास पढ़े हुए लेकिन वे जब बोलते हैं यहां है उनके संपर्क में बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो जाते हैं ये केवल श्वास की दो उंगल नियंत्रित होती तो ऐसी शक्ति तीन उंगली नियंत्रित हो गई तो कवित्व तो शक्ति आती है जैसे महामूर्ख माय से महाकवि कालिदास बन गया ये यही विद्या है वाल्मीकि जी बहुत विचित्र लाइफ थी बालिया लुटा रहा था लेकिन ये विद्या मिल गई नारद जी ने मंत्र दिया मरा मरा जपना और फिर विधि बता दिया ध्यान की पहुंच गए तो तीन उंगल श्वास नियंत्रित रहे तो कवित्व शक्ति आ जाती है चार उंगल श्वास नियंत्रित हो जाए आठ उंगल पर ही उसकी श्वासोश्वास की क्रिया चले तो प्रकृति के रहस्य खुले होने हुन, लगते हैं इस प्रकार की भी विद्याएं हैं एक ये विद्या है कुंडली योग की विद्या जो कुंडलनी शक्ति अपने जीवन को काम करने की शक्ति जहां से आती है विचार करने की शक्ति जहां से आती है वो सुसुप्त पड़ी है थोड़ा सा उसका अंश हम काम में लेते हैं अगर वो कुंडली शक्ति जगाने वाला कोई सतगुरु मिल जाए तो हमारा स्वास्थ्य तो सुधरेगा बुरी आदतें हमें छोड़नी नहीं पड़ेगी छूट जाएगी अशांति हमें मिटाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा उस विद्या का थोड़ा सा प्रसाद किसी पहुंचे हुए गुरु ने ध्यान कराते कराते निगाहों के द्वारा बरसा दिया काम बन गया हमारा उसको बोलते नूरानी निगाह नूरानी निगाहसा दिल भर दरवेशन निहाल करे छो श्री कृष्ण के पास वो विद्यार्थी बंसी बजाते हुए जरा सायू आंख से हंस देते सामने वाले का दुख शोक चिंता गायब हो जाती समर्थ योगियों में ये चीज होती है जय राम जी और एक बार जो उनके नजर में आ जाए फिर चाहे शरीर से बार बार न भी मिले लेकिन मन से बार बार उस संत को याद किए बिना नहीं रहेगा वो आदमी ये विद्या रामकृष्ण के पास थी विवेकानंद गए कृष्ण के पास गुरु जी आप मेरे पर कृपा कीजिए वो रामकृष्ण ने कहा अच्छा चलो कमरे में रामकृष्ण ने हाथ पकड़े और छाती पर स्पर्श कर दिया उस विद्या का संकल्प करके नरेंद्र की वो शक्ति जाग तुरी नरेंद्र का जब खेतड़ी का महाराजा स्वागत करता है तो रथ में से घोड़े छोड़ देता है राजा स्वयं रथ खींचता है रानी और राजा रथ खींचते हैं गुरु महाराज का वणझारा और वणझारी रथ खींचे आसाराम का तो लोगों को आश्चर्य होगा जयराम जी की डीएसपी साहब रथ खींच रहे हैं लेकिन डीएसपी साहब की अपेक्षा राजा साहब रथ खींचता होगा उस समय विवेकानंद का कैसा रहा होगा वातावरण डीएसपी तो तुम बाद में बने पहले साधक थे पहले शिष्य हैं बाद में डीएसपी बने इनको उस विद्या का जरा सा अंश मिला एक थोड़ा सा प्रसाद बोले मैं डीएसपी हो जाऊंगा हो जाओ तो वो विद्या मिल गई तो आप जो संकल्प करें देर सवेर आप वहां पहुंच जाएंगे थोड़ी सी वो विद्या मिले झलक जयराम जी की तो उससे कहते हैं कुंडलनी विद्या अथवा संप्रेक्षण शक्ति विद्या तो रामकृष्ण की कृपा मिली नरेंद्र को और नरेंद्र लगे रहे और लोग तो बेचारे नौकरी धंधे में लग जाते हैं लेकिन नरेंद्र उसी में लगे रहे तो इतना उस विद्या को बढ़ाया कि आखिर खेतड़ी का महाराजा विवेकानंद को रथ में बिठाकर राजा रानी रथ खींचते हैं संत का विवेकानंद बोलता कि ये जो राजा मेरा स्वागत कर रहे हैं ये मेरे गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है मेरे को बेचकर चने खा जाए ऐसे बड़े बड़े विद्वान काशी में भटक रहे लेकिन मुझे गुरु की वो विद्या मिली है इसलिए मेरी वो अवस्था हुई मुझे जब गुरु ने वो विद्या दी उस वो विद्या कहीं पढ़ाई नहीं जाती है बात बात में आंख के पलकारे में वो दाता दे सकता है लेने वाले को पता न चले और देना वाला दे डालता है ऐसी वो विद्या है उस विद्या को जितना सत पात्र मिलता है उतना वो पनपती और कुपात्र मिलता है तो बिखर जाती है महापुरुष देते तो खुले आम बहुतों का है लेकिन पात्र के पास टिकती है कुपात्र उसको बिखेर देता है जैसे स्वाति नक्षत्र के बूंद सीप में पड़ती है तो मोती बन जाता है और काले डामर के नेशनल हाईवे रोड पर पड़ती है तो मोती भी नहीं बनता है गेहूं भी नहीं बनती है गंगा भी नहीं बनती जमुना भी नहीं बनती वह प्रसाद कुछ नहीं बनती फिर भी कुछ करती है डीजल और गोबर के धाग धो डालती है ऐसे अपात्र पर भी वो कृपा दृष्टि पड़ती है तो उसके पाप और ताप धुल जाते उसके हृदय में भी शांति और आनंद की झलके आने लगती है यह वह कुंडलनी योग विद्या है ऐसे बहुत सारी विद्याएं प्रतिविद्या प्रति विद्या की है योग की तो ज्ञानेश्वर महाराज आत्मविद्या में पूर्ण थे चांगदेव महाराज लौकिक विद्या पढ़कर योग विद्या सीखे फिर उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि इस समय धरती पर कौन है ऐसा ब्रह्मज्ञानी संत जो मुझे आत्मविद्या का दान दे आत्मविद्या का दान देने वाले महापुरुष कभी कभी कहीं कहीं पर होते हैं कभी कभी कभी कभी तो सहकाओ गुजर जाते हैं और समाज में वो महापुरुष नहीं मिल पाते चांग देव ने योग बल से देखा कि वो महापुरुष अभी धरती पर हैं जिनसे मुझे ब्रह्म विद्या मिलने वाली है नहीं तो अपनी आयुष्य को रिन्यू कराते कराते 1400 वर्ष तक जिए उस समय ज्ञानेश्वर महाराज अवतरित हुए ज्ञानेश्वर महाराज जब 22 साल के हुए तब वो चांग देव महाराज 1400 साल के थे चांगदेव अपनी संकल्प शक्ति से वशी वशीकरण संघ विद्या के बल से शेर के ऊपर संकल्प कर दिया वश हो जा वश हो गया बैठ गए शेर के ऊपर विषधर को पकड़ा चाबुक बनाया उसका विषधर है अंगार उगल रहा है फिर भी उनके आगे वो विषधर पाला हुआ है ये प्राण शक्ति नियंत्रित हो तो देव यक्ष गंधर्व किन्नर हाथ जोड़कर तुम्हारे आगे खड़े हो सकते हैं यह वह विद्या है कुंडली योग जागृत हो जाए और लगा रहे तो सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उस योगी को अप्राप्य हो वो लाखों मील दूर अपने भगत को मदद कर सकता है अपने शिष्य की संभाल रख सकता है दूरदर्शन दूर सवर्ण दूर उसके चरणों के दास हो जाते हैं, प्रकृति के रहस्य खुले होने लगते हैं जिसको कुंडली योग विद्या में थोड़ी ऊंचाई मिलती है वह देवताओं के निधियों को देख सकता है धादुरी सिद्धि यक्षिणियां आदि उनके चरणों की दासियां बन जाती कामांगनाएं उनसे प्रभावित होकर उनकी सेवा में लग, लगने को तत्पर होती केवल मूलाधार स्वधिष्ठान केंद्र ही विकसित हो तो इतनी सारी योग्यता उस योगी की विकसित हो जाती है चांगदेव महाराज एक हजार चुने हुए शिष्यों को लेकर शेर पर सवार होकर ज्ञानेश्वर महाराज के पास जा रहे हैं पुणे की तरफ और ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में चौदह वर्ष का चेला है और बाईस वर्ष का गुरु है यह आत्मविद्या की महिमा है बारह वर्ष का अष्टावक्कर है ठिंगना शरीर काली काया आठ शरीर में खोड़ खापड़ लेकिन फिर भी विशाल काया विशाल राज्य का मालिक राजा जनक शिष्य है और अष्टावकर गुरु है चौदह वर्ष का शिष्य है और बाईस वर्ष का ज्ञानेश्वर गुरु है और आत्मविद्या का उपदेश दिया अर्जुन आजानो बाहू था लेकिन अर्जुन में स्वर्ग में जाने की विद्या तो थी आत्म विद्या में अर्जुन नन्ना था श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो भगवत गीता अर्जुन को आत्म विद्या मिली तब अर्जुन शोक रहित हुआ मोह रहित हुआ और अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा हुआ हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि थी छोटे भी बन जाते बड़े भी हो जाते किसी की परीक्षा लेनी हो तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप भी बना लेते संकल्प मात्र से इतना होने पर भी हनुमान जी राम जी के सेवक बने क्योंकि राम जी के पास ब्रह्म विद्या है हनुमान के पास अष्ट सिद्धियां नवनिधियां तो है लेकिन राम जी तो वशिष्ठ के चरणों में 16 वर्ष की उम्र में ब्रह्म विद्या पाकर ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए थे ये विद्या कठिन नहीं है लेकिन जिनको कठिन नहीं लगती ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है और ऐसे महापुरुष मिल जाए और फिर इस विद्या को पाने की तत्परता वाले शिष्यों की मुलाकात होना कठिन है बाकी यह विद्या कठिन नहीं है परीक्षा को सात दिन में मिल गई थी स्कूल की विद्या एसएससी पास करने तो 10 साल चाहिए बीए पास करना है तो 14-15 साल चाहिए एमए ए करना है तो, तो 16-17-18 साल चाहिए लेकिन इस विद्या में 18 साल भी नहीं 18 साल भी कम हो सकते हैं और 18 दिन ज्यादा भी हो सकते हैं पाने की तड़फ और दिलाने वाले का सामर्थ्य यहां दिनों पर महीनों पर वर्षों पर नहीं है भूख और खिलाने वाला खिलाने वाला दाता हो और भूख खूब हो काम बन जाता है तो इस विद्या की योग्यता के लिए हरिनाम जप दान सुमरण जैसे तीर्थ में जो कर्म किया जाता है उसका फल अधिक होता है इसलिए लोग तीर्थ में दान पुण्य करते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य और जगह किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में मिट जाता है लेकिन तीर्थ क्षेत्र में अगर पाप किया या बोझ आपने पर चढ़ाया तो बढ़ जाता है ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में आदमी चिंतन करे भजन करे और आत्म विद्या पाने का संकल्प करे तो उसका मन जल्दी उसके अधिकार को पालेगा विद्या जो पाए हैं उन महापुरुषों का दर्शन कबीर जी ने कहा संत का दर्शन करिए कई बार कई बार न कर सके तो एक बार कर ले एक बार न कर सकता है तो दूसरे दिन करी ले दूसरे दिन दर्शन नहीं कर सकता है तो पाख पाख कर ले पाख पाख नहीं कर सकता है तो मास मास करी ले तो जिनको आत्मविद्या मिली है उनके दर्शन से हमें आत्मविद्या की पुण्याई पुण्य तो मिलता है शांति मिलती है और आत्मविद्या की योग्यता बढ़ती है हमारे में तो ऐसा कबीर जैसा कोई संत मिल जाए अथवा अष्टावकर जैसा कोई गुरु मिल जाए और जनक जैसा कोई शिष्य मिल जाए तो ये विद्या जल्दी प्रकट हो जाती है श्री कृष्ण जैसे गुरु जा मिल जाए और अर्जुन जैसा शिष्य मिल जाए तो यह विद्या जल्दी प्रकट हो जाती है तो इस विद्या को पाने के लिए जितनी तड़फ होगी उतना शरीर संयमी होगा मन संसार के आकर्षण को कम करेगा जितना संसार का आकर्षण कम होगा उतना मन प्रसन्न रहेगा जितना संसार का आकर्षण कम होगा और आत्मविद्या पाने की तत्परता होगी उतना ही आदमी की मति दिव्य बनेगी नारायण नारायण नारायण कभी कभी तो इस विद्या के अधिकारी अगले जन्म से कुछ यत्न किए हुए भी होते हैं और कभी कभी इस विद्या को पाने वाले इसी जन्म के अधिकारी होते हैं जैसे भगवान बुद्ध कपिल वस्तु के पड़ोसी राजा दंडपाणी की कन्या गोपा उसके साथ सिद्धार्थ का विवाह हो गया था दस वर्ष तक गोपा अपने पति सिद्धार्थ के साथ जो बाद में बुद्ध बने सिद्धार्थ के साथ सुख जी ग्यारहवें वर्ष में वो गर्भवती हुई और गर्भवती हुई उन दिनों में उसे तीन सपने आए अलग अलग दिन एक सपना आया कि श्वेत सांड है और उसके मस्तक पर मणि है और नगर के द्वार की ओर धकेलता हुआ आ रहा है इंद्र मंदिर से ध्वनि मिली गोपा को वो घबराई और बुद्ध के गले लिपट गई स्वप्ने में ही बुद्ध के गले लिपट गई सिद्धार्थ के वो सांड बाहर निकल गया सांड निकल गया और सांड कहता गया कि मानो सांड गया है तो गोपा ने स्वप्ना देखा कि ऐश्वर्य और यश मानो चला गया दूसरा स्वप्न देखा उस गोपाल बुद्ध की पत्नी ने चार महापुरुष गणों के साथ नगर में आ रहे हैं सुनहरी पताका है और वह पताका गिर पड़ी है चांदी के तार और मणि से गुथी हुई पताका गिर पड़ी है और नभ से सुमन की वृष्टि हो रही है पुष्पों की वृष्टि हो रही है ऐसा सपना देखा गोपा ने स्वप्न देखा कि सिद्धार्थ गायब हो गए माला जो मेरी है वो सांप बन गई है उस, मेरे पैर की पायल निकल पड़ी है स्वर्ण कंगर कंगन गिर पड़े हैं केश के सुमन धूल में मिल गए हैं श्वेत सांढ पताका आदि ये सब लक्षण ये दिखा रहे हैं कि कुल मिलाकर गौतम गायब हो गए पलायन हो गए गोपा घबराई गौतम उठे गौतम के आगे वो बात कही गई क्योंकि गौतम पूर्व जन्म के अभ्यासी थे भोग भोग तो ऐसे ही मुफत में मिले अगले जन्म का पुण्य था इस जन्म में बहुत ऐसे ही मिला लेकिन फिर भी भगवान इन भोगों में ही अपने भक्त को पड़ा रहने नहीं देना चाहते उसको ऊपर उठाते हैं सत्संग और साधना की तरफ ले जाते हैं गौतम पलायन हो जाए ऐसा उसको देखा गौतम ने सांत्वना दी लेकिन गौतम का सुषुप्त तो बैराग्य जगा और गौतम चल पड़े गोपा तपस्या में लग गई और प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति मेरे भरता तपस्या करने गए हैं उनकी तपस्या फलित हो उनकी तपस्या में अप्सराएं आड़ न बने और कोई कामिनियां उनकी तपस्या में भंग न डाले क्योंकि मैंने पाणी ग्रहण किया है मैं बुद्ध की अर्धांग्नि हूं बुद्ध के विकास में मेरा विकास है गोपा बुद्ध के भलाई के लिए संकल्प करती हुई तपस्या में लग गई बुद्ध के पास जितना सारा था उसका आधा हिस्सा भी आप लोगों के पास नहीं होगा बुद्ध जब घर छोड़कर गए हैं तो अपने एक मंत्री को साथ ले गए उसका नाम था छन्न आज बुद्ध जयंती है इसलिए बुद्ध की कथा सुनना अच्छा है छन्न देखता है कि बुद्ध वैराग्यवान है वस्त्र अलंकार उतारकर अब फकीरी वेश में जाना चाहते हैं छन्न कहता है कि तुम स्वामी हो मैं सेवक हूं उपदेश देना मेरे अधिकार में नहीं है फिर भी उम्र से मैं बड़ा हूं और आपके लिए हित की भावना है मैं कहता हूं कि राजकुमार तुम जल्दी कर रहे हो इस महलों को इन हीरों को जवाहरातों को इन सुखों को और सुविधाओं को छोड़कर तुम नंगे पर कहां जा रहे क्या हो क्या होगा इससे गोपा जैसी सुंदर सेवा भाव से तुम्हारी परछाई किनाई चलने वाली पत्नी राज महल यश आदि ये सुख सामग्री छोड़कर तुम फकीरी ले रहे हो कहीं तुम जल्दी तो नहीं कर रहे हो अगर एक बार तुम सब छोड़ के फकीर हो गए फिर ये चीजें जुटाना होगा तो मुश्किल पड़ जाएगी तुम कहीं जल्दी कर रहे हो ऐसा वैभव मिलता नहीं सब आदमी को ये तो तुम्हारे भाग्य की चीज है तुम क्यों ठुकरा रहे हो छन्न समझा रहा है किसको सिद्धार्थ को सिद्धार्थ कहता है कि छन्न ये महल पत्नी हीरे मोती जवाहरत तूने दूर से देखे मैं नजीक से देख चुका हूं तू तो यशोधरा को गोपा को दूर से देखा है मैं उसके साथ दस साल ग्यारह साल जीकर देखा हूं तूने तो, तो हीरे माती मोती माणिक दूर से देखे होंगे लेकिन मैंने तो अधिकारपूर्ण उनका उपयोग किया है देखा है लेकिन छन्न इन चीजों को कितना संभालेंगे ये चीजें कितनी भी अपने शरीर के साथ जोड़ दो शरीर ही अपना नहीं है तो ये चीजें कब तक रहेंगी मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं मुझे सचमुच तो जल्दी करना चाहिए था दस साल ग्रस्त धर्म में रहा ग्यारहवें साल में बाप बन गया हूं अब फिर ससुरा बनूंगा और बेवाही बनूंगा और यह बनते बनते एक दिन बिगड़ जाऊंगा और मर जाऊंगा अनाथ होकर मर जाऊं उसके पहले मुझे जीवन की सच्चाई का दर्शन करने के लिए भिक्षुक होना जरूरी है छन्न को समझाकर सिद्धार्थ निकल पड़े और सात वर्ष तक लगे रहे जब बोध प्राप्त हुआ तो छन्न जहां से छोड़ गए वो गली से तो नहीं लेकिन किसी रास्ते से वापस आए बाप ने कहा कि सात साल हो गए, अभी भी मैं तुझे माफ कर सकता हूं चल राजगद्दी पर बैठ सुधर जा बुद्ध कहते हैं कि मैं बिगड़ गया वही बराबर है बोले हमारे खानदान में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जो भीख मांगकर खाए तू साधु बन गया भीख मांग के खाता है राजपाठ होते हुए बोले राजन तुम्हारा रास्ता अलग है मेरा रास्ता अलग है मैं तो केवल तुम्हारे कुटुंब से गुजरा मात्र हूं लेकिन मैं तो अनंत जन्मों से यात्रा करने वाला पथिक हूं हर जीव अपने कर्मों की यात्रा लेकर चलता है कुटुंबी बीच में मिल जाते हैं और अंत में छूट जाते हैं फिर भी जो नहीं छूटता है वो परमात्मा ही सार है बाकी सब खिलवाड़ बहुत लोग बुद्ध के दर्शन करने आए लेकिन गोपा नहीं आई गोपा ने संदेशा भेजा कि मैं आपको छोड़कर नहीं गई कि मैं आपको मिलने आऊं आप मुझे छोड़कर गए हैं आप लोगों के लोगों की दृष्टि से चाहे भगवान बन गए बुद्ध बन गए लेकिन मैं तो आपको अभी भी अपनी पत्नी आपकी पत्नी हूं और आपको पति की दृष्टि से देखते हूं आप स्वयं मिलने आओ गोपा की तपस्या शुभकामना से बुद्ध प्रभावित होकर भिक्षुक साधु होने के बाद भी अपनी पत्नी से वार्तालाप करने गए मिलने गए जैसे लवर लवरी मिलते हैं ऐसे नहीं वार्तालाप करने गए राहुल को गोपा कहती कि पिता से अपना वारसा मांगो राहुल कहता कि पिताजी मेरा वारसा बोले तेरा वारसा ले ये दीक्षा पात्र इससे बड़ा वारसा क्या हो सकता है उस बच्चे को दीक्षा दे दी बुद्ध जानते हैं फकीरी का महात्म बुद्ध जानते हैं आत्मा का महत्तम, बुद्ध जानते हैं क्षमा का महत्तम, बुद्ध जानते हैं करुणा का महत्तम, बुद्ध जानते हैं दया का महत्तम, बुद्ध जानते हैं आत्मा का महत्तम। शरीर को कितना ही खिलाया पिलाया घुमाया अंत में क्या सारी जिंदगी इसके पीछे लग गई फिर भी बेवफा रहा कभी सिर दर्द है तो कभी पेट में दर्द है कभी बुढ़ापे की कमजोरी है तो कभी मेले की धक्का-धक्की की थकान है जय राम जी की तन धरिया कोई न सुखिया देखा जो देखा सो दुखी आ और कितना भी सुविधाओं में रहा अंत में तो इसका परिणाम राख शरीर राख में जल जाए उसके पहले ये जीव अपने नाथ से मिल जाए उसका नाम है पुरुषार्थ तो ऐसा पुरुषार्थ करने वाला भगवन नाम से अपना मंगल कर सकता है सर्व सर्वमंगल मांगल्यम सर्वमंगल मांगल्यम आयुष व्याधिशनम आयुषिशन भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम भुक्ति मुक्ति भगवान कीर्तन में मांगल्य होता है वो सुषुप्त शक्ति भी एक दिन जगती है जैसे चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हरि बोल हरि बोल करते हुए कीर्तन करते कई बड़े बड़े विद्वानों ने उनको टोका तुम दर्शन शास्त्र के सांख्य शास्त्र के इतने जानकार और हरिबोल हरिबोल बालकों की ना कर रहे हो जरा अपना हम देखो कैसे महामंडलेश्वर एक हजारों आठ विश्व गुरु जगत गुरु होके बैठे और तुम ये तालियां बजा रहे बच्चों जैसी जरा तो अपनी इज्जत का कर ख्याल करो इतने बड़े विद्वान हो गौरंग ने कहा मैं ये विद्वान होकर देख लिया न्याय न्याय खा बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ा, पढ़ा है, लेकिन ये सब अन्याय है जब तक आदमी ने अपने आत्मरस को नहीं जगाया तब तक ये न्याय नहीं अन्याय है पृथ्वी का आधार जल है जल का आधार तेज है तेज का आधार वायु है वायु का आधार आकाश है आकाश का आधार महत्व है महत्व का आधार प्रकृति है प्रकृति का आधार परमात्मा है परमात्मा को जानना न्याय है बाकी सब अन्याय है लड़कों ने कहा कि गुरु महाराज ऐसा हमें पढ़ाओगे तो हमें तो रेड क्रॉस मिलेगा पेपर में गौरंग मास्टर थे तब की बात है बोले हां पेपर में तो मार्क नहीं मिलेंगे लेकिन परमात्मा पूरे मार्क देगा अगर ये बात समझ लिया तो अपने परमात्मा को जानना न्याय है बाकी सब अन्याय है कितना भी खा लिया कितना भी घूम लिया कितनी भी चतुराई कर ली तुलसीदास जी कहते हैं चतुराई चूल्हे परी पूर्व पर आचार तुलसी हरि के भजन बिन चारो वरण चमार आज तो मानो ये सिंहस्त नहीं है ये तो अहमदाबाद का आश्रम लग रहा है माइकों का आवाज बंद है बिल्कुल शांत वातावरण बस अहमदाबाद आश्रम अथवा सूरत आश्रम में जो माहौल होता है आज वही दिख रहा है मेरे को इसलिए सूक्ष्म बात बोलने में मुझे संकोच नहीं होता सिंहस्त होगा सिंहस्त होगा होकर पूरा हो रहा है कल देखोगे परसों तो यहां सब स्वप्ना हो जाएगा शिवजी ने पार्वती से कहा उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब स्वपना अजी हमारी तो टिंबर की दुकान थी अजी हमारी तो जूस की दुकान थी अजी हमारी फिर वो फैक्ट्री हो गई अजी हमारी वो हो गई अंत में देखो आंख बंद हो जाएगी सब स्वपना हो गया सुबह का बचपन हंसता देखा दोपहर की मस्त जवानी शाम का बुढ़ापा ढलते देखा रात को खत्म कहानी यह शरीर की कहानी खत्म हो जाए उसके पहले तुम्हारे और परमात्मा के बीच का पर्दा खत्म हो जाए यह आशाराम की आशा है यह पर्दा ही हमें परेशान कर रहा है और यह एक दिन में नहीं हटता है जैसे अनपढ़ बालक है तो अनपढ़ाई का पर्दा एक दिन में नहीं हटता है पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते वो विद्वान हो जाता है अब उसे अनपढ़ नहीं कह सकते हो अब विद्वान नहीं कह सकते हो ऐसे ही आत्मज्ञानी महापुरुषों का सत्संग सुनते सुनते सेवा सत्कर्म करते करते पाप ताप काटते काटते अविद्या का हिस्सा कटते कटते जब ब्रह्म विद्या में पूर्ण हो जाता है तो ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है ज्ञान होता है तो फिर अज्ञानी नहीं रहता है ब्रह्मज्ञानी हो जाता है ब्रह्मज्ञानी के लिए वशिष्ठ महाराज तो बहुत महिमा करते लेकिन कृष्णचंद्र भी युद्ध के मैदान में ब्रह्म की महिमा किए बिना नहीं रहे संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चया आदि करके प्रज्ञाति यदा कामान श्री कृष्ण के, आग, के आगे अर्जुन के आगे श्री कृष्ण ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते हैं अर्जुन पूछता है कि ऐसा स्थिति प्रज्ञा जो है जिसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में तीन प्रकार के सिद्धों की महिमा आती है एक तो जो भक्ति से सिद्ध हुए हैं उन पुरुषों की महिमा आती है महिलाओं की पुरुषों की दूसरे जो योग से सिद्ध हुए हैं उनकी महिमा आती है तीसरे जो ज्ञान से सिद्ध हुए हैं भक्ति करते करते भेदभाव रहित अभिन्न तत्व को पाए हैं ऐसे सिद्ध भक्त और भगवान में दूरी मिट जाए भक्ति का अर्थ है भक्त माना जो ईश्वर से विभक्त न हो उसको भक्त बोलते हैं योग का अर्थ है जीव ब्रह्म की एकता और तत्व ज्ञान से भी उसने किसी ने आत्मज्ञान पा लिया हो तो इन तीन प्रकार के सिद्धों की महिमा भागवत में आती है रामायण में आती है श्रीमद भगवत गीता में भी आती है अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुणा एवच निर्मो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी ये भक्ति मार्ग के सिद्धों की महिमा आती संतुष्ट सततम योगी ये योग मार्ग की महिमा आती है नहीं ही न सदृशम पवित्रम ही विद्यते यदि ज्ञाना तदी मोक्षाः आदि योम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणशामि सच मे न ही जो मुझे सब में देखता है सब मुझ में देखता है उससे मैं अलग नहीं और अर्जुन वो मेरे से अलग नहीं ऐसा ब्रह्मज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है मैं अपनी बात काट लूंगा लेकिन उसकी बात होने दूंगा तो मैं ऐसा वो मुझे प्यारा है नानक जी ने कहा ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी का कथ्यान जाही आदा कर नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर इन तीन प्रकार के सिद्धों की वहिमा गीता में और धर्म ग्रंथों में आती है बाकी और भी सिद्ध होते हैं यूं करके बबूत निकाल दिया रिंग निकाल दिया कोई भी वस्तु निकाल दिया आम की मौसम नहीं आम निकाल के दे देंगे यहां मौसम नहीं लेकिन मद्रास में है एक क्षण में वहां से दिखा देंगे